इसमें तो का विचार कर रहे थे अंधंग तम प्रवेश ये ततो अविद्यासतेम ये वो विद्या का विचार कर रहे थे पूर्वार्ध में अविद्या शब्द से कर्मों को कह करके उसका निंदा किया गया और उत्तरार्ध में विद्या शब्द से उपासना को कह करके उसका भी निंदा हुआ तो प्रत्येक का निंदा करते हैं अर्थात केवल एक एक नहीं करना है दोनों का समुच्चय करना है अर्थात उपासना और शास्त्र कर्म ये दोनों का अनुष्ठान करना है इस उद्देश्य से प्रत्येक का निंदा किया गया ये सिद्धांत का अभिप्राय है अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में नु समुचिचिशया निंदा इति मीति व्याख्यायते दोनों का समुच्चय करने के लिए आप प्रत्येकों का निंदा किए ऐसा आपने कहा इस प्रकार के क्यों अर्थ करते हैं अर्थात इस प्रकार की आप क्यों व्याख्यान करते हैं और कैसा फिर व्याख्यान करना चाहिए तो पूर्व पक्ष दो नंबर टिप्पणी में कह देता है वो बात मतलब सिद्धांति पूछता है कथम तरी व्याख्या फिर कैसा हमको व्याख्यान करना चाहिए तो पूर्व पक्ष बताता है आप ऐसा व्याख्यान करिए टीका में अध्ययन विधेर मोक्षात और वाक वाक् पर्यवसान अध्ययन विधि अध्ययन विधि क्या है स्वाध्यायो अध्येतव्य तो अध्ययन करना चाहिए उस तो स्व शाखा का अध्ययन और उसी के द्वारा संपूर्ण वेद का अध्ययन अपना अपना शाखा करेंगे और ये अध्ययन इसका फल क्या है कहते अर्थ ज्ञान होना चाहिए जो कर्म कांड उसका अर्थ ज्ञान होने से आगे अनुष्ठान करेगा और जो ज्ञान कांड है सभी शाखा में एक उपनिषद भी होगा उसका भी अर्थ ज्ञान होना चाहिए क्योंकि अध्ययन का वही फल है अर्थ ज्ञान होना अध्ययन का फल है तो भी जो है प्रत्येक शाखा में उसका अर्थ ज्ञान होगा अर्थात ज्ञान का अर्थ ज्ञान हो गया अध्ययन विधि ही कहेगा कि आपको तो ज्ञान होगा ही जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ जो आज तक तो भी वेदांति लोग कहते हैं जब तक तो ज्ञान नहीं हो गया तब तो तो तो तक आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ पूर्व पक्ष वो बात कहता है अध्ययन विधेयर मोक्षात और वाक पर्यावसान अनुपत है अर्थात तो अध्ययन विधि कहता है की अध्ययन करना मतलब फल एक ही है की मोक्ष प्राप्त होना चाहिए यही फल है मोक्ष छोड़ करके उससे नीचे और कोई फल ये वेद में नहीं कहा गया ऐसे पूर्व पक्ष का तात्पर्य है अभी शुद्ध वेदांति जैसा पूर्व पक्ष कह रहा है तो सिद्धांति उसको कहता है कि आप लोग तो मानते हैं देवलोकादि प्राप्ति ये सब फल है पूर्व पक्ष कह रहा है देवलोकादि प्राप्त है फलाभाषत्वात्वलोक इत्यादि प्राप्ति ये सब फल नहीं है ये सो फलाभाष फलाभाषत्लिए फलाभाष का त्याग फलाभाष का त्याग करना है ना फलाभास को रखना है त्याग करना है पूर्वपक्ष कहता है कि फलाभास है जो देवलोक आदि प्राप्ति ये सब कोई फल नहीं है इसलिए उसका त्याग करना है तद प्रहा था एवं निंदा अर्थात तो उसका त्याग करने के लिए प्रहाण ये शब्द हम लोग पूर्व पाठ में विचार किए थे प्रहण यहाँ धातु क्या हो जाएगा वो वह त्याग से आगे प्रत्येक क्या होगा क्यों होगा यहाँ प्रहण अर्थात त्याग ल्यूट करेंगे अगर निष्ठा कर देंगे तो घूमास्ता गाफा जहाते शाम अभी से तो हो जाएगा इसलिए वह त्याग से ल्यूट प्रत्येक प्रहणार्थ अर्थात उसका त्याग करने के लिए निंदा किया जाता है इस प्रकार की व्याख्यान आपको करना चाहिए अर्थात शास्त्र विहित कर्म और उपासना ये दोनों का त्याग करने के लिए उसका निंदा किया जाता है इस प्रकार की आपको व्याख्यान करना चाहिए प्रहणार्थ एवं निंदा किम न ईश्यते इस प्रकार के की आप क्यों स्वीकार नहीं करते हैं ये पूर्व का अभिप्राय हुआ अभी सिद्धांत उसका उत्तर देता है भाष्य में तोर ज्ञानकर्मणोर एक अनुष्ठान निंदा समुचितिशया न निंदा परा एव एक पृथक फल श्रवण तय तयो का अर्थ आगे कह देते हैं है इह एक एक अनुष्ठान निंदा इह अर्थात अभी जो विचार चल रहा है जो मंत्र में एक एक अनुष्ठान निंदा एक एक अनुष्ठान से निंदा एक का अनुष्ठान करेंगे ऐसा नहीं उसका निंदा कर दिए क्यों कर दिया कहते हैं समुचिचिशया अर्थात तो समुच्चय से इच्छया समुच्चय करने का इच्छा से इसलिए प्रत्येक का निंदा किया गया न निंदा पढ़ा एव न निंदा पढ़ा अर्थात कोई पदार्थ का निंदा किया जाता है अर्थात वो हमारे द्वारा ग्रहणीय नहीं है त्याज्य है तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं न निंदा परा अर्थात त्याज तो तुम न एक नंबर टिप्पणी कहते हैं निंदा एक नंबर अर्थात न निंदा परा में जो टिप्पणी है उसको देख लीजिए न कर्म उपासना जिहा पैसा इति यावत कर्म उपासना का जिहा पैसा इस उद्देश्य से नहीं किया गया निंदा जिहा पैसा पो कहां से आएगा हो जाने से आकारातु से पुख हो जाएगा तो इसका त्याग करवाने का इच्छा से निंदा नहीं किया गया है क्यों? इसका त्याग करना क्यों नहीं है कहते पृथक फल श्रवणार्थ ये दोनों का फल अलग अलग श्रवण होता है दोनों का जब फल है तो फिर उसका त्याग करने के लिए नहीं कहा जाएगा पृथक फल श्रवणार्थ फल कहाँ कहा गया आगे कहते हैं भाष्य में विद्या तद आरोहती तद के ऊपर टिप्पणी है तद हिरण्यगर्भ पद उपासना विद्या के द्वारा हिरण्यगर्भ पद पर्यंत प्राप्त कर सकता है अर्थात उपासना करके आप ब्रह्मा जी बन सकते हैं ब्रह्म लोक में जाना और ब्रह्मा जी बनना दोनों अलग अलग है एक सायुज्य और एक सालोक्य हिरण्य गर्भ लोक में जाना अलग बात है तो यहां कहते हैं विद्या के द्वारा उपासना के द्वारा आप हिरण्यगर्भ भी बन सकते हैं तो ये उपासना का सबसे ऊंचा फल वही है हिरण्यगर्भ गर्भ योजना विद्या देवलोक को ये दूसरा मंत्र है और न तत्र दक्षिणा यंती जो विद्या से जो फल प्राप्त होता है वो दक्षिणा तत्र न यंती दक्षिणा के ऊपर टिप्पणी है देख लीजिये दक्षिणा उपलक्षित यज्ञादि कर्मानुष्ठाता दक्षिणा वहाँ नहीं जाते अर्थात दक्षिणा दे करके जो कर्म होता है अथवा दक्षिणाग्नि संबंधी जो कर्म होता है दोनों प्रकार की व्याख्या कर्म मात्र के ऋषियों का दक्षिणा ये सब देना है तो दक्षिणा उपलक्षित जो कर्म होता है कर्म करने वाले वहां नहीं जाते हैं कर्म अर्थात केवल कर्म करने वाले वो देवलोक प्राप्त नहीं करेंगे क्यों कहते हैं कर्मणा पितृलोक कर्म के द्वारा पितृलोक प्राप्त होगा देवलोक को प्राप्त नहीं होगा इसलिए विद्या का फल अलग है और कर्म का फल अलग है नहीं अच्छा हाँ पूर्व पक्ष कहा था अध्ययन विधि का फल है मोक्ष सिद्धांति उसके लिए अभी टीका में देखिए कहता है न फल शब्दों मोक्षे रूढ़ो फल का अर्थ मोक्ष ही है इस प्रकार के नहीं है अगर फल का अर्थ मोक्ष ही होगा जिसको वृष्टि चाहिए पुत्र चाहिए ग्राम चाहिए राज्य चाहिए तो वो फिर और शास्त्र शास्त्रीय कर्म, कर्म नहीं करेगा उपासना अथवा ये कर्म नहीं करेगा क्योंकि वो तो मोक्ष नहीं चाहता है तो इसलिए कहते हैं फल का अर्थ केवल मोक्ष है मोक्ष ही एकमात्र फल है ये बात नहीं है मोक्ष अच्छा अगे दो पृष्ठा आगे टीका है मोक्षतो मोक्ष को नहीं चाहने वाले अनिच्छता मोक्ष को नहीं चाहने वाले के द्वारा भी समिहित फलव्यवहार व्यवहार दर्शनाथ समिहित इष्ट जो इष्ट पदार्थ है उसको भी फल कहते हैं मोक्ष नहीं चाहता है किंतु अन्य इष्ट पदार्थ को भी फल कहता है फलव्यवहार व्यवहार दर्शनात् यो देवलोका उपादी तदपि फलम भवति एव इत्य इसलिए जो देवलोकादि उपादित उपादातुम इच्छती देवलोकादि प्राप्त करने के लिए जो इच्छा करता है उसके लिए वो भी फल होगा सिद्धांति कहा क्योंकि पूर्व पक्ष कहा था पूर्व पक्ष फल किसको कहा था मोक्ष मोक्ष से नीचे कोई फल नहीं है सिद्धांति कह दिया ऐसा बात नहीं है जो मोक्ष नहीं चाहता है अन्य फलों को इच्छा करता है उसके लिए कर्म भी करता है इसलिए अन्य फल भी सब हो सकते हैं आगे भाष्य में पूर्व पक्ष कह दिया था कि दोनों का निंदा किया गया आपने कहते हैं कि समुच्चय करने के लिए पूर्व पक्ष कहा था कि समुच्चय के लिए निंदा नहीं किया गया किस लिए किया गया था पूर्व पक्ष कहा था वो दोनों का प्रहणार्थ है वह वो।, वो दोनों का त्याग करने के लिए इसके लिए भाष्यकार उत्तर देते हैं न शास्त्र विहितम किंचित अकव्यता ईयात शास्त्र से विधान हुआ है और उसमें अकर्तव्य बुद्धि सबको हो जाएगा ऐसा नहीं है अकर्तव्यता बुद्धि इसमें प्राप्त हो जाएगा ऐसे नहीं यात यात अर्थात तो प्राप्त शास्त्र के द्वारा विहित तो हुआ और अकर्तव्य तो हो जाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा अच्छा देखिए यहाँ टिप्पणी है नहीं के ऊपर टिप्पणी है पूर्व पक्ष है कि ठीक है उसमें फल है जो कर्म है उपासना है विद्या या विद्या के द्वारा क्या प्राप्त होगा देवलोक और कर्मणा पितृलोक ये सब में फल है फिर भी क्यों त्याग नहीं करेंगे तो उसके लिए पूर्व पक्ष से पहले टिप्पणी देखिए नु सफल कुतो न जिहासितव्यम स्यात तत्रा वो दोनों में फल है फिर भी क्यों नहीं त्याग करेंगे सिद्धांति उत्तर देता है नहीं तथा ही सती अगर फल होने पर भी आप त्याग कर देंगे शास्त्र से अनुष्ठापक लक्षण तच्च प्रसजेत तिष्टम भाव शास्त्र का प्रामाण्य है कि जो कहता है वो किसी का काम में लगेगा आप अभी कहेंगे कि ये जो सब देवलोक हो को ये कोई फल नहीं है इसको कहने वाला शास्त्र व्यर्थ है क्योंकि वो फल किसको चाहिए नहीं क्योंकि फल तो मोक्ष ही है तो शास्त्र जो कहता है वो किसी का आवश्यक नहीं हुआ तो शास्त्र अप्रमाण हो गया यहाँ शास्त्र कौन शास्त्र है किस शास्त्र को आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्ष वेद को अर्थात उपनिषद को तो वेद में अप्रामाण्य ये आ जाएगा दोष आएगा और वेद अप्रमाण नहीं होगा तो इसलिए ये त्याज्य है कर्म उपासना त्याज्य है इसलिए निंदा किया जाता है ये बात नहीं है समुच्चय करने के लिए निंदा किया जा रहे हैं नहीं शास्त्र भी तो किंचित अकर्तव्यता याद भाष्य में शास्त्र के द्वारा विधान हुआ है और वो अकर्तव्य हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है तो इसका अर्थ है कि शास्त्रों के द्वारा जो क्या कहा गया हम सब करेंगे ऐसा नहीं है जिसको आवश्यक है वो करेगा शास्त्र नहीं कहता है कि आप सारे कर्म करो किन्तु हम नहीं कह पाएंगे कि यह गलत है ये किसी के लिए आवश्यकता हो सकता है हमारे लिए आवश्यकता नहीं है का अर्थ नहीं है कि किसी के द्वारा आवश्यकता नहीं है तो यहाँ वेदांति लोग कहते हैं ये जो कर्मकांड अंश है मीमांसा लोग कहते हैं कर्मकांड अंश विधान करता है कहता है आप ये करो ये करो ये करो वेदांति लोग कहते हैं विधान नहीं करता है वो उपाय बताता है अर्थात स्वर्ग चाहिए तो याग करना पड़ेगा स्वर्ग का उपाय याग है वेद इतना कहता है आप याद करिए आपको स्वर्ग मिलेगा और आप निश्चित रूप से करना चाहिए विधान ये नहीं करता तो, क्योंकि मीमांस लोग कहते हैं जो भी वेद मतलब जो भी शास्त्र है वेद है वो कुछ ना कुछ करने के लिए ही कहेगा सिद्धांत कहता है कि अगर करने के लिए कहेगा विधान करेगा और उपाय भी बताएगा तो वेद का कितने कार्य हो जाएंगे दो कार्य हो जाएंगे एक विधान भी करेगा एक उपाय भी कहेगा और करिए बोलकर के निर्देश भी देगा तो दो कार्य हो जाएगा तो दो कार्य होने से मीमांसा के लोग एक दोष कहते हैं अगर एक वाक्य दो, दो, दो, दो, दो, तो तो दो चीज को कहेगा एक दोष हो जाएगा वाक्य भेद दोष तो वाक्य अर्थात एक वाक्य एक चीज को कहना चाहिए अगर दो चीज को कह देगा तो वाक्य भेद दोष होगा इसलिए सिद्धांत कहता है कि वहां जहां भी आप कहते हैं ये विधान करता है वह विधान नहीं केवल उपाय बता देता है जिसको चाहिए वो करे किसको चाहिए कहते जिसको राग है प्रवृत्ति राग से होगी उपाय शास्त्र बता देगा जिसको जिसमें प्रवृत्ति है तो उसको उसके लिए उपाय ग्रहण कर लेगा तो उसी में वो फिर चलेगा शास्त्र विहित तो अर्थात तो विधान किया गया बोल करके सबको करना है ये नहीं है किंतु हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि विधान हुआ है किंतु व्यर्थ है ऐसा नहीं कह पाएंगे यहां तात्पर्य वही है विधान हुआ है शास्त्र के द्वारा वो अकर्तव्य हो जाएगा अर्थात कोई भी उसको आवश्यक नहीं करेगा ऐसा बात नहीं है जिसको फल चाहिए वो करेगा इसलिए शास्त्र तो प्रमाण है आगे मंत्र का व्याख्यान आरम्भ करते हैं तत्र अंधम तमो मंत्र मया अंधम तम प्रविशंति अंधम तम अद, अदर्शनात्मक तम प्रविशति जो विद्या का परित्याग करके केवल कर्म करेंगे वो अदर्शन रूपक अंधकार को प्रवेश करेंगे अदर्शन अर्थात ये देख लीजिए यहां थोड़ा दस नंबर टिप्पणी यहां थोड़ा आज हम लोग टिप्पणी देखेंगे ताकि और थोड़ा हम लोग का विचार स्पष्ट हो जाए दस नंबर टिप्पणी देखिए ना दस नंबर कहां था अदर्शनात्मकम के ऊपर जो टिप्पणी है अदर्शनात्मकम अर्थात तो अज्ञात्मक अज्ञात्मकम अहंतादि अभिमात्मक अहंतादि आदि कहने से मत मैं ये हूं और मेरा यह है ये दो प्रकार के अभिमान होता है अभिमात्मक अज्ञान कार्य प्रचुर अज्ञान का कार्य प्रचुर है निश्रेयस संपादन अक्षम प्रायम देवादी योनि बहुत ज्यादा उपासना करेंगे सकाम होकर के तो देवता आदि प्राप्त हो जाएगा और वहां क्या होगा कहते निश्रेयस संपादन अक्षम प्राय वो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम प्राय नहीं कर पाएंगे देवता नहीं कर पाएंगे सामर्थ्य है होने पर भी संस्कार भोग में इतना प्रबल है कि उसी दिशा में चले जाएंगे क्या संस्कार कहते हैं अभिमान और प्रचुर अज्ञान का ये कार्य है बहुत अभिमानों को होगा तो देवादियों प्राप्त करेंगे कर्म करने से कर्म उपासना दोनों में से कहते हैं अंधम तमह अदर्शनात्मकम तमह प्रविशंति के कहते हैं ये अभिद्याम विद्याया अन्य अविद्याम ताम ताम कर्म इत्य ये अविद्या उपास अविद्या में एक नए समाज दिया है तो कहते हैं कि विद्याया अन्य अविद्या विद्याया अन्य अविद्या विद्याया में क्या विभक्ति हो जाएगी पंचमी क्योंकि विद्याया अन्य कहते हैं विद्या से अन्य विद्याया या अन्य वो हो गया अविद्या ताम उसको जो लग अनुष्ठान करते हो क्या है कहते हैं कर्म वही कर्म है अच्छा आगे कर्मणो विद्या विरोधित्व अभी अविद्या शब्द से आप कर्म को कह दिए क्यों कह दिए क्योंकि ये जो कर्म है वो विद्या का विरोधी है अभी कर्म कौन सा विद्या का विरोधी होगा उपासना का ना ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या का तो अभी अविद्या में एक नय है और एक विद्या शब्द है तो विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या लिया जाएगा अर्थात जो ब्रह्म विद्या का विरोधी है ऐसा उसको अविद्या शब्द से कर्म को कहा जाएगा तो यहां नय का अर्थ विरोधी लिया गया इसके लिए देख लीजिए टिप्पणी कर्मणों के ऊपर जो टिप्पणी दिया है कर्मणो कर्मणो विद्या विरोधी तो उसके ऊपर टिप्पणी है वो टिप्पणी में अंतिम पंक्ति में टिप्पणी का जहां जहाँ उसी टिप्पणी का अंतिम पंक्ति सादृश्यंग तदभाव्य तदन्यत्व तदल्पता अप्राशस्त्यंग विरोधस्थ प्रति नय का ये छे अर्थ होते हैं सादृश्य अर्थ में भी नय व्यवहार होता है जैसा कहते हैं कि अब्राह्मणम आनय क्या पत्थर लाएगा ब्राह्मण अतिरिक्त तो मनुष्य को लाएगा तद अभावस्य अभाव अर्थ में भी नए व्यवहार होता है जैसे विघ्न मास्तु यहाँ अर्थात विघ्न का अभाव हो यहाँ अभिघ्न हम कहते हैं विघ्न न हो अर्थात विघ्न का अभाव हो इसके लिए कहते हैं है आपका कार्य में ये अभाव अर्थ में हुआ तद अन्यत्व उससे भिन्न कहते कि अनस्व अश्व से भिन्न जो पशु है उसको अनश्व कहा जाएगा यहाँ तद अन्यत्म तद अल्पता अल्प अर्थ में भी नए व्यवहार होता है जैसे उसके लिए दृष्टांत देते हैं अनुदरा कन्या अर्थात अनुदरा उधर नहीं है खाती नहीं है खाती नहीं है कौन खाती है अप्राशस्त्यम अप्राशस्त्यम अर्थात निंदा अर्थ में भी नये व्यवहार होता है वह गो अश्वेभ्यो अन्य अप अन्य अपशव गौ अश्व गौ और अश्व से भिन्न जो है उसे पशु नहीं है वो अपशव ऐसा यहां निंदा अर्थ में कहा जाता है और लोक में भी व्यवहार होता है अपुत्र है वो कुपुत्र जिसको कह देते हैं कहीं कहीं अपुत्र व्यवहार अपुत्र पिता के लिए भी? पिता के लिए नहीं जिसका पुत्र नहीं है उसको अपुत्र भी कह देते है कभी कभी जो कुपुत्र को भी ये पुत्र नहीं है इस प्रकार कह देते हैं आगे विरोधा, विरोधा अधर्म धर्म का ये विरोधी है अधर्म ये न का छ अर्थ हो गया यहां तो अभाव अर्थ में यह विरोधी तो अर्थ में हुआ विद्या का विरोधी कर्म उसको अविद्या शब्द से कहा गया ताम आगे भाष्य में ताम अविद्याम अग्निहोत्रादिलक्षण केवल उपास का अर्थ तत्परा सतो अठती अभिप्राय ताम अर्थात तो अभिद्या अविद्या अर्थात तो कर्म कहा गया कर्म कौन सा है कहते हैं शास्त्र में जो कहा गया कहते हैं शास्त्र में जो काम्य कर्म कहते हैं नहीं ने, ने वो काम्य कर्म नहीं करता है नित्य कर्म ही करता है किंतु तत्परा वो ही ठीक है उतने ही ठीक है अग्निहोत्र आदि लक्षणाम नित्य कर्म को करता है किन्तु उतने ही करता है केवलाम अन्य उपासना नहीं करता है तो केवलाम उपास तत्परा संत उसी में तात्पर्यवान होकर के इतने ही ठीक है उसी को ही करेंगे अनुतिष्ठ अभिप्राय इनको कहा जाएगा जो अविद्या का उपासना करते हैं अर्थात केवल कर्म करते हैं कर्म अर्थात नित्य कर्म जिसको शास्त्र में कहा गया ततस तो अभी जो केवल शास्त्र विहित कर्म करते हैं आदर्शनात्मक अंधकार को प्राप्त करेंगे अर्थात जन्म मरण चक्र में जाएंगे ततस तो तत का कहते हैं तस्त तस्मा अर्थात अंधात्मका जो केवल कर्म करेंगे वो तो अंधकार को जाएंगे उससे भी अधिक अमसो भूय एव ते तम प्रवेश उससे भी अधिक अमसको जाएंगे बहुतरम के ऊपर टिप्पणी है तमसो बहुतरत्वम बहुत तत्कारनाधिक्य कर्म केवल कर्म के अपेक्षा जो लोग केवल उपासना करेंगे उनका अभिमान आदिर आधिक्य उनको अधिक अभिमान होगा इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है हम केवल उपासना में न चले तो ये अभिमान आदि अधिक्य होगा ये महाभारत तो इतिहास में तो कथा भरा हुआ है एक आता है ना कोई इतना दिन तपस्या किया कि उसका जटा हो गया जटा में चिड़िया ने ये अर्थात तो उसका अंडा भी दे दिया और अंडा फूट करके उसका बच्चे हुए और वो उड़ करके चले गए तब तक वो ऐसे ही खड़ा रहा उसका नाम था जाजर दिन तो एक ही जगह में खड़ा रहा ऐसा और उसके बाद उसको लगा अब तो मैं इतना बड़ा हो गया फिर गया एक भिक्षा के लिए वहां के पतिव्रता नारी वो अपने पति की सेवा कर रही थी ये दरवाजा में आवाज लगाया नारायणों हरी तो वो स्त्री अंदर से बोलती दी आप थोड़ा एक क्षण खड़े रहिए मैं पति की पति का सेवा कर रही हूँ तो थोड़े बाद में मैं आऊंगा आप थोड़ा धैर्य के साथ खड़े रहिए तो ये सोचने लगा अच्छा मेरे को कह दी वो मेरे को पता नहीं वो मैं कौन हूं इस प्रकार की और वो अंदर से ही कह दी कि आप हमको वो चिड़िया मत अच्छा अच्छा छूट गया वो जब जा रहा था फिर अपना तपस्या पूरा होकर के सोचा कि हमारा तपस्या पूरा हो गया अब तो थोड़ा चलो लोकालय लो में ऐसा कह देना अब तो इतना दिन वेदांत तो अध्ययन हुआ अब एक चक्कर लगा दूं इसी प्रकार के वो भी सोचता है तपस्या तो हो गया अब थोड़ा उसका फल देख लू तो जाने का समय में कहीं एक वृक्ष का नीचे थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गया और ऊपर में एक चिड़िया थी उसने बीट कर दी उसके ऊपर गिर गया इसका मन में क्रोध हुआ क्यों क्रोध हुआ कहते कि हमारा शक्ति उसको पता नहीं और गुस्सा में देख लिया उसको बेचारी चिड़िया जल करके नीचे गिर गई तो अभी पहले तो इतने दिन एक स्थान पर खड़ा रहा था उससे तो उसका अहंकार दृढ़ हो गया था क्यों खड़ा रह गया ना हिला नहीं अहंकार पूरा दृढ़ हो गया अभी चिड़िया मर गई अब वो अहंकार के ऊपर अर्थात मस्तक के ऊपर और मुकुट आ गया आगे फिर गांव में चला तो फिर वो स्त्री ने अंदर से कह दी कि हमको वो चिड़िया मत समझिए बाबा जी तो उसका गया सारे तो वही बात है कि अर्थात तो केवल जो उपासना है ये बात सब ये पुराण में यही सब बात को कहा गया है अधिक अहंकार होता है तो भाष्य में कहा गया ततस तस्माद अर्थात अंधात्मका केवल कर्म करने वाले जो अंधकार में जाते हैं अर्थात अज्ञान का जितना उनको सांद्रता गाढ़ता रहता है उससे अधिक भूय बहुत रम। अधिक उनका अभिमान होता है होने से ते तमह वो अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं के, के कर्म हित्व ये उ कर्म को त्याग करके ये विद्यायम विद्या तो देवता ज्ञाने एव रता अभिता केवल देवता ज्ञान अर्थात उपासना में ही तत्पर होकर करते हैं कोई कर्म नहीं करते हैं इसलिए यह सब आता है कि जब हम वेदांत श्रवण करते हैं तो भी सेवा करनी चाहिए नहीं तो ये ज्ञान मार्ग में बाधक होता है अहंकार जैसे कर्म मार्ग में बाधक होता है आलस्य प्रमाद आलसी लोग प्रमादी लोग सेवा नहीं करेंगे और उपासना में बाधक होता है विलासिता कहते हैं आडम्बर करना सोलह सौ सो उपचार होने से पूजा आरंभ करेंगे और उसी में गया पांच दिन और पूजा तो होगा दो घंटा तो ये सब अर्थात तो उपासना में बाधा है जो केवल इस प्रकार के उपासना करते हैं वो अधिकतम अंधकार में जाते हैं अर्थात तो अधिक अभिमान में होता है ये मंत्र अर्थात नवा मंत्र पूरा हुआ इसमें दोनों का अलग अलग का निंदा किया गया है आगे तत्र अवांतर फल भेदम विद्याकर्मणों समुच्चय कारण आह पूर्व में विचार होकर के कहा गया प्रत्येक का निंदा करते हैं समुच्चय करने के लिए अगर दोनों में कोई फल नहीं होगा दोनों का समुच्चय नहीं होगा अर्थात तो दो व्यक्ति साथ क्यों आएंगे इसमें कुछ सामर्थ्य उसमें कुछ सामर्थ्य है दोनों मिलने से सामर्थ्य अधिक होगा तभी दो लोग साथ में आएंगे इसी प्रकार की अगर विद्या कर्म दोनों में कोई फल नहीं होगा अलग अलग तब तो समुच्चय नहीं किया जाएगा इसलिए समुच्चय कारणम फलभेदम यहाँ कहेंगे ये आगे मंत्र में अन्यथा फलवत अफलवत और अंगांगिता एवं एक फल वाला है दूसरा अफल है ये दोनों अगर साथ में रहेंगे जो अफल है वो अंग बन जाएगा जो फल वाला है वो अंगी होगा अंगी अर्थात प्रधान होगा तो कहते ना दो आदमी साथ जा रहे हैं एक का पास तो साधन है दूसरे के पास साधन नहीं है जिसके पास साधन नहीं है वो भी गौण होकर के कहेगा भाई हमको थोड़ा ले जाएंगे वहां तक क्यों कहते उसके पास साधन नहीं है तो अगर एक का फल है फलवत और दूसरा अफल तो फलवत अफलवतो अगर दोनों सन्निहित तो हो जाएंगे एक पास में आ जाएंगे तो अंगांगिता होगा इसके लिए नया फलवत सनिधा सन्निधा अफलम ये सनिधा क्या है तो क्या होगा फिर बफलम फलवत सन्निधा बफलम तद इनके क्योंकि एच एवा हो जाने से आपको आप, आप आदेश हो जाएगा फलवत सन्निध फलवत का सनिधि में पढ़ा गया जो अफल वो तद अंग फल वाला का अंग हो जाएगा इसलिए दोनों का अभी फल कहते हैं अच्छा एक बात है कल हम लोग जो संशोधन करवाए थे कहा एक तो मोह था मोह में विसर्ग छूट गया था और आगे कहाँ संशोधन किए थे आप लोगों को अगर स्मरण है तो उपदथा थी हाँ वो तो हमने बोला था और और पाठ पार दौर्बल्यम श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्ष पारदौरबल्यम हाँ अच्छा आगे मंत्र है अन्य अन्य अनदेवाहुर्यादुरया धीराण सुश्रूम ये नचचक्षिरे विद्या अन्य अन्य फल विद्या के द्वारा अन्य फलों की प्राप्ति होगी और अविद्या अन्य आहो ऐसे कहते हैं तो कौन कहते है कहते धीरा धीर अर्थात विद्वान लोग ऐसे धीराणाम सुश्रूम सुश्रुमा अर्थात वचनम धीराणाम वचनम सुश्रुमा सुश्रुमा का कर्ता कौन हो जाएंगे वयं ऐसे हम लोग सुने हैं तो धीरों का वचन अर्थात तो ज्ञानियों का वचन आप कैसे सुन लिए कहते हैं ये नस अर्थात तो जो अस्मभ्यम हम लोगों के लिए बीच व्याख्यान किए हैं अर्थात तो गुरु परंपरा से जैसा हमको व्याख्यान करके बताया गया हम ऐसे जानते हैं विद्या का फल अलग होता है कर्म का फल अलग होता है भाष्य में अन्य देव इत्यादि मंत्रों का प्रतीक लिया गया अन्य अन्य पृथगे विद्य क्रियते फलम आहुर आहुर बदन्ति उसका अर्थ कहते विद्या के द्वारा अन्य फल क्रिया जा, किया जाता है किया जाता है अर्थात प्राप्त होता है मंत्र उसके लिए प्रमाण देते हैं विद्य देवलोकृदारण्य में विद्य तदारोहती श्रुते है विद्या से हिरण्य गर्भ पद तक प्राप्त कर सकते हैं और अन्य आहुर अविद्य अविद्या से अन्य फल ऐसा कहते हैं अन्य दाहुर अविद्या अविद्या अर्थात कर्मणा अविद्या शब्द का अर्थ कर्म हुआ अविद्या शब्द से कर्म को क्यों कहा गया अभी हम लोग इतना विचार किए और उसके लिए हैं और टिप्पणी तो में भी लंबा देखे ना एक अच्छे अर्थ तो है तो विद्या का विरोधी होने से इसलिए कर्म को विद्या कहा गया अच्छा ये स्मरण थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रहना चाहिए पूरा अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है बीच बीच में कुछ बात थोड़ा स्मरण होना चाहिए दे। सर्वद्वार देहेस्मिन प्रकाशम उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वितुत तो जब सर्व द्वारेश प्रकाशम उपजायते द्वार अर्थात इंद्रिय मनोबुद्धि ये सब प्रकाशम उपजाएते अर्थात वस्तु को जो कहते हैं ना ये लाइट मतलब ये बंद था अभी इसमें प्रकाश आ गया ये क्या करेगा वस्तु को सब ठीक ठीक बता देगा इसी प्रकार के इंद्रिय मनोबुद्धि में प्रकाश आ जाएगा सत्व गुण होने से इसमें प्रकाश आ जाएगा प्रकाश आ जाएगा अर्थात पदार्थों को ठीक जान लेगा और बुद्धि का कार्य ठीक विचार करके चित्त के पास पहुंचा देगा अगर हम सत्व गुण में रहते हैं तो हमारा इंद्रिय ठीक ग्रहण करेगा बुद्धि ठीक विचार करेगी चित्त में ठीक रख देगा और चित्त से पुनः लाने का कार्य जो मन का स्मरण करवा देना मन भी अगर प्रकाशवान है तो वो सब ठीक ठीक करेंगे सत्व गुण अगर अधिक रहेगा तो ये ठीक रहेगा अर्थात स्मरण भी रहेगा और उपस्थित भी हो जाएगा ये सब साधना सारे साधना का वही अंतिम लक्ष्य है सत्व गुण का अधिक्य कर लेना अधिक सत्व गुण हो जाएगा तब तो आप अविद्या से आपका उपाधि अविद्या नहीं रहेगी सत्वगुण अधिक हो जाने से उपाधि क्या बन जाएगा शुद्ध सत्व हो जाएगा तो उपाधि कौन हो जाएगा वो शुद्ध सत्व अगर हो जाएगा उपाधि वो उपाधि वाला कौन हो जाएगा आपका सत्व अधिक हो जाएगा आप ईश्वर बन जाएंगे इस ईश्वर अर्थात आप ही जगत का सृष्टा बन जाएंगे दृष्टि सृष्टि अर्थात ब्रह्म विद्या अनुभव में आएगा तो सत्व तो बढ़ाना है ये बाकी सारे साधना है तमस रजस ये सबसे हटें तमस को हटाने के लिए रजस पहले चाहिए फिर रजस से धीरे धीरे हम ऊपर उठ जाएंगे उद्यम तो वही साधना है अच्छा तदा अन्यत विदया तद आरोहते अद क्रियते विद्य अदया क्रियत होता है इति पितृलोक बृहदारण्य में कहा गया कर्म के द्वारा पितृलोक ही प्राप्त होगा इति एवं सुश्रूम ऐसे करता है व्यय ऐसा हम लोग सुने वाणी कहते हैं धीराण धीराणीमता धीमता वचनम धीमताम प्रत्यय अर्थ में हुआ तो प्राशस्त महाश्लोक क्या है भूमनिंदा निंदा नित्य योगे तिशाय संबंधे अस्थि विवक्षायावंती मतुवाद भूम निंदा प्रशंसा सु प्रशंसा में धीमान धीमान कौन है कहते हैं जिसका बुद्धि प्रशंसनीय है प्रशंसनीय बुद्धि क्या है जिस बुद्धि में विवेक उत्पन्न हो गया वो बुद्धि प्रशंसनीय है ऐसा तो कहते हैं विवेकी विवेकी अर्थात आत्मा अनात्मा का विचार करके आत्मा पर जो हो गए हैं ज्ञानी लोग ऐसे उनका वचन ये आचार्य नो अस्मभ्यम तत्कर्म च्ञानम च विच जो आचार्य लोग अस्मभ्यम हम लोगों के लिए कर्म और ध्यान ये दोनों का बिचचरे अर्थात व्याख्यात तो बंत हम लोग के लिए व्याख्यान कर दिए हैं ते तेसम अयम आगम पारंपरियागत तेसम अयम आगम अर्थात ये परंपरा से आया है जैसे हमारे आचार्य हमको श्रवण करवाए थे हम भी ऐसे ही कह रहे हैं परम्परा से आया है ये दसम मंत्र हो गया नवम मंत्र में दोनों का निंदा किया गया था कर्म और ज्ञान विद्या उपासना ये दोनों का निंदा किया गया था क्यों निंदा किया गया था समुच्चय करने के लिए किंतु समुच्चय किया जाएगा तभी अगर दोनों का फल हो तो अगर दोनों का फल नहीं होगा एक का फल है दूसरे का फल नहीं है ये दोनों का समुच्चय नहीं होगा नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा वहां अंगांगी भाव हो जाएगा तभी तो दोनों का फल इसलिए कथन किया गया दसम मंत्र में दोनों का फल कथन किया गया विद्या का फल अलग होगा कर्म का फल अलग होगा मंत्र में फल नहीं कहा गया किंतु फल अलग है ऐसा हम सुने हैं कहा वो भाष्यकार ने कह दिए विद्या किम प्राप्य थे कर्मणा पितृलोक भी अलग अलग फल हो गया अभी समुच्चय हो सकता है उसके लिए आगे मंत्र कहते हैं विद्या विद्यादोभ अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्यमृतम स्मृत विद्या अविद्याभ वेद अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्य अमृतम अस्मृत उत्तरार्दत जैसा है विद्या विद्याशब्द से किसको कहा गया उपासना अविद्या से कर्म को क्यों अविद्या कहा गया किसका विरोधी है ब्रह्म विद्या का विरोधी होने से तभी विद्या और अविद्या अर्थात उपासना कर्म को यह तद उभयम वेद सह सह वेद वेद अर्थात तो अनुतिष्ठति जो ये दोनों का अनुष्ठान करता है नहीं तो हम तो जानते हैं ऐसा ऐसा करना है तो उससे लाभ नहीं होगा कहते हैं कि वेद अर्थात अनुतिष्ठति जो उसका अनुष्ठान करता है अविद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या के द्वारा अविद्या शब्द से किसको कहा गया कर्म और कर्म को कहा गया था कि अग्निहोत्र आदि लक्षणाम अग्निहोत्र इत्यादि अग्निहोत्र नित्य नैमित्तिक काम्य किसमें आता है नित्य कर्म में अर्थात ये नित्य कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करेगा तो मृत्यु अर्थात ये जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक कर्म अर्थात शास्त्र विहित तो नहीं है स्वभाव से जैसे पशु लोग कर देते हैं तो इसी प्रकार की अर्थात विचार के बिना शास्त्रीय संस्कार बिना जो कर्म सब होता है अगर शास्त्र विहित तो कर्म नहीं करेगा तो स्वाभाविक कर्म ही करेगा अभी शास्त्र विहित तो कर्म करेगा तो मृत्युम तीर्थवा मृत्यु का अर्थ हो गया स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक कर्म अर्थात शास्त्र संस्कार रहित जो सब कर्म कर देते हैं अविद्य मृत्युम तीर्थ विद्य या अमृतम अशनते विद्या शब्द से किसको कहा गया उपासना उपासना करेगा तो अमृतम अशनुते अमृतम अर्थात आपेक्षिक अमृतम स्वर्ग लोकादि प्राप्त हो जाएगा भाष्य में यत एवं यत के ऊपर टिप्पणी है यत के ऊपर देख लीजिए आप लोग त्याग फलवत्ग अयोगाद प्रत्येक अनुष्ठानस्य च इति बदन समुच्चय विधाने मंत्र अवतरयती यत एवं होने से, कौन फल हो गया विद्या और कर्म फल होने से जो फल है वो है हेय है नहीं है इसलिए कहते हैं त्याग अयोगात उसका त्याग नहीं हो सकता है और प्रत्येक से अनुष्ठान प्रत्येक का अनुष्ठान करने से क्या हानि कहा गया अंधम तम प्रवेश अर्थात जन्म मृत्यु चक्र में जाएगा तो प्रत्येक अनुष्ठान से निंदित्वात वदन कहता हुआ समुच्चय विधान में तात्पर्य था इसलिए प्रत्येक का निंदा किया गया अभी समुच्चय विधान ये मंत्र में हो रहा है यम तो भाष्य में अतो विद्यांश अविद्यांश तो विद्या और अविद्या दोनों विद्या का अर्थ हो गया देवता ज्ञान उपासना और अविद्या का अर्थ हो गया कर्म तो देवता ज्ञान और कर्म ये दोनों का यश तद एतद एकेन एक उभय सह एक पुरुषेण अनुष्ठेय वेद एक पुरुष के द्वारा ये दोनों एक साथ किया जाना चाहिए इस प्रकार की जो जानता है यह तद उभयम् सह एक साथ एकेन इति वेदः इस प्रकार की जो जानता है एक एक पुरुष करता है। तस्य पुरुषार्थ संबंध क्रमेण सैचयकारिण जो समुच्य करता है एवं एवं एवं समुचय कारिण अर्थात ये दोनों का विद्या और कर्म का समुच्चय करने वाले के द्वारा एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्रमेण तो एक पुरुषार्थ के साथ संबंध ये क्रम से होगा अर्थात जब नित्य कर्म करता रहेगा तो स्वाभाविक कर्म को पार कर जाएगा आगे फिर उपासना के द्वारा वो देवलोक इत्यादि को प्राप्त करेगा तो क्रमेण अर्थात एक एक बाद एक करेगा ऐसा नहीं है तो दोनों साथ करना है फल किंतु दोनों का अलग अलग हो जाएगा कर्म करने से स्वाभाविक कर्मों का अतिक्रमण होगा और उपासना के द्वारा देवलोकादि प्राप्ति क्रमेण सियादी उच्यते अविद्या कर्मणा अग्निहोत्रादीना मृत्युम स्वाभाविकं कर्म ज्ञान स्वाभाविक कर्म ज्ञानम च मृत्यु शब्द वाच्य उभयम तीर्थ वा। यहाँ तक देखेंगे अविद्यार्थात तो कर्मणा कर्म अर्थात शास्त्रीय कर्म कौन तो सा है कहते हैं अग्निहोत्र आदि ना अग्निहोत्र आदि के द्वारा मृत्यु मृत्यु अर्थात तो स्वाभाविक कर्म ज्ञानम च स्वाभाविक कर्म भी मृत्यु है और स्वाभाविक ज्ञान भी मृत्यु है स्वाभाविकम के ऊपर टिप्पणी है देख लीजिए मृत्यु पदम व्याचे मृत्यु पद का व्याख्यान देते हैं स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम चास्त्र अनाधेयम शास्त्र से अधेय नहीं अर्थात शास्त्र के द्वारा ये पता नहीं हुआ है पुरुष बुद्धि प्रभवम अपने विचार करके जान लेते हैं कहते हम, हम सोचता है कि यही ठीक है भाई आप ऐसे क्यों सोचेंगे तो रावण भी तो कुछ सोचे थे ना रावण क्या सोचते थे कि ये गलत है बोल करके वो भी सोचते थे ठीक है इसलिए आप सोचने से नहीं होगा पुरुष बुद्धि प्रभवम संस्कार प्राक्तन संस्कार अनुसारी क्रिया सामान्यम उपासना सामान्यम छाक्तन तो संस्कार पहले से जो संस्कार था उस संस्कार के अनुसार कोई क्रिया अथवा कोई उपासना कोई कर्म अथवा उपासना ये सब मृत्यु शब्द वाचे है इसी को स्वाभाव मृत्यु शब्द का अर्थ हो गया स्वाभाविक कर्म अगर शास्त्र विहित तो कर्म करेगा तो स्वाभाविक कर्म नहीं कर पाएगा जो कहते ना पाठ का जो बहुत ज्यादा ये हो जाता है ना मतलब बीच में और समय नहीं रहता आपको दस मिनट नहीं मिलेगा समय और कभी कभी जो थोड़ा देश विदेश का खबर रखना है वो भी बिल्कुल छूट जाता है और समय ही नहीं मिलेगा कभी थोड़ा देश विदेश का खबर क्या करता है और बिल्कुल नहीं मिलेगा और सब देश विदेश का खबर रखना कहते हैं स्वाभाविक कर्म है जो शास्त्रीय कर्म में बहुत लग जाते हैं और तो कहेगा तो इंटरनेट कभी अब खोलने के लिए समय ही नहीं होता तो इस प्रकार की हो जाएगा तो कभी स्लो को खोजने के लिए चलेंगे तो तभी सामने में तो आ जाएगा दो चार कहेंगे रहने दोस्तों जब समय मिलेगा रात को देखेंगे रात को तो इतना थक जाएंगे कि चलो भाई साढ़े हो गया और सो जाओ ये जितना शास्त्रीय कर्म में लगेंगे तो स्वाभाविक कर्म से अब जाएंगे इसलिए लगे रहना है जो सब कहा गया है उसको निष्ठा पर होकर के करते रहना है क्या मिलेगा कहते हैं करने से मिलेगा ये पढ़ने से क्या होगा कहते हैं आप चार साल पांच साल पढ़ने से अभी तो शायद ज्यादा हो गया छह साल पढ़ने से कोई डॉक्टर बनेगा कोई डॉक्टर बनेगा कहते पढ़ने से क्या होगा कहते जो बनेगा उसको मतलब पता है ना क्या होगा ये सब लगने से पता चलेगा जो शास्त्रीय कर्म है वो सब करने से ये स्वाभाविक कर्म का अतिक्रमण होता है मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम् स्वाभाविक कर्म और ज्ञान ये दोनों मृत्यु शब्द वाच्य ये उभयम् ये उभयम् ये स्मरण रखना है दोनों दोनों मृत्यु शब्द से दोनों को कहा गया किसको स्वाभाविक कर्म और ज्ञान के ज्ञान अर्थात जो आपने सोच करके कुछ उपासना करता था कुछ चिंतन करता था वो सब उसको तीर्थवा तरण करके तीर्थवा में दीर्घिकार किस सूत्र से आएगा कैसे होगा ये पदार्थ नहीं है ना हलीचा आगे त्वा प्रत्यय रहने से तीर में दीर्घ हो गया ना इसलिए उपध्या आवश्यक नहीं हलीचार तीर्थ तीर्थ का करके अर्थात शास्त्रीय कर्म करने के करने से स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक ज्ञान को अतिक्रम करके विद्य देवता ज्ञान अमृतम देवतात्म भाव अश्नुते विद्या के द्वारा विद्या अर्थात देवता ज्ञान देवता संबंधी उपासना उसके द्वारा अमृतम अमृतम अर्थात तो देवतात्म भावम देवता रूप हो जाना देवता रूप हो जाना और देवता का लोक में जाना अलग है यहाँ कहते हैं देवतात्म भाव टिप्पणी दिया है वहा ओहो ठीक है आज तो ये टिप्पणी नहीं हो पाएगा तो देवतात्म भावम अस्मृत अर्थात सायुज्य को प्राप्त कर लेता है वो देवता बन जाता है हिरण्य गर्भ हो जा सकता है तद ही अमृतत्व उचित यह देवतात्मा गमनम देवता रूप प्राप्त करना सायुज्य अर्थात तो वही हो जाना उस लोक में जाना अलग बात है उसको सालोक क्यों कहा जाएगा सालोक्य सारूप्य सायुज्य अलग अलग प्रकार के होता है और एक सामीप्य चार प्रकार के इसे पुराण में कथन आता है यहाँ देवतात्मा भाव अर्थात सायुज्य हो जाता है ये तीन नंबर टिप्पणी में उसको पूरा बताए हैं बड़े महाराज जी आप लोग विद्यार्थी उसको पढ़ सकते हैं ये थोड़ा स्पष्टता लाता है विषय में इसी को ही यहाँ अमृतत्व शब्द से कहा गया विद्या अर्थात उपासना के द्वारा अमृतत्व प्राप्त करेगा अर्थात वो देवता रूप प्राप्त कर जाएगा अर्थात आगे वो देवता हो जाएगा आज और कोई संशोधन नहीं है त्र वु शो न इंद्रो बृहस्पति